should talk ami jarad 367 ka ban nabna 9 पराए। ब्यावर जानी पीर किस बांझनार क्या लखे बिकार पति व्रता पति को व्रत जाने विभुचारिन मिल कहा बखार हेरा पारख जारे पावे मूर्ख निरख के कहा बतावे जाके उप जी नहीं भाई लागा करा है सोई कोट गहार के दर्दन को राम नाम मेरा प्राण आधार सूई राम रस पीवन हार जाके हरे उपजी नहीं भाई जन दरिया जागा सोई प्रेम की भाल कलेज जन दरिया जानेगा सो प्रेम की भाल कलेजे पोई जाके उरे ऊपर जी नहीं भाई सो क्या जाने पीर पराई जाके उरे उप जी नहीं भाई जो दुनिया तुम्हें तो भी राम तुम्हारा हाँ राम तुम्हारा अधम कमीन जाती मती ही ना। तुम तो हो सिरताज हमारा जो दुनिया काया का जंत्रा शब्द मन मुठिया सुख मना तात चढ़ाई गगन मंडल में धुनुआ बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई जो दुनिया पाप पान हरी कुबुद्धि ककड़ा सहज सहज झड़ जाई घूडी गांठ रहन नहीं पावे एक रंग हुए आई जो दुनिया आ, आ, आ, एक रंग हुआ भरा हरी चोला हरी कहे कहाँ दिलाऊ मैं नहीं मेहनत का लो भी बकसो मौज भक्ति निज पाऊं जो धुनिया आ, आ, आ। कृपा करी हरी बोले बानी तुम तो हो मम दरिया कहे मेरे आत्म भीतर मे राम भक्ति विषवा जो धुनिया जो धुनिया जो धुनिया तो मैं भी राम तुम्हारा राम तुम्हारा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 मैं रूप रसिक अवगुंठन खोलो दर्शन दो मानस में मेरे आन बसो कुठिया मेरी जगमग कर दो भक्त का हृदय एक प्रार्थना है एक अभी है परमात्मा के द्वार पर एक दस्तक है भक्त के प्राणों में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 पतिव्रता के हृदय का राज तो कैसे बताएगी वह उसका अनुभव नहीं पति व्रता का राज तो पतिव्रता से पूछना होगा और फिर भी पतिव्रता बता ना सकेगी क्या बताएगी गूंगे का गुण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 सुखद मन के सुकोमल शब्द ध्वनि के पैंग भर कर झूलते हैं त्रसा रत जब कुरा छुब्ध घुटता मौन चातक हरिधरती दुल्हन सी मांग भरती देखता है प्रणय की अर्चना में साधना अंगार खाकर प्रवासी स्वाति को लै में विलय हो टेरता है विरह की सांस में भरकर उदासी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 जो दुनिया तो मैं भी राम तुम्हारा दरिया कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं ना कुछ दुनिया हूं दीनहीन हूं मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे दूसरी बात भी पता है तो मैं भी राम तुम्हारा मैं तुम्हारा हूं दुनिया सही ना कुछ सही दिनहीन सही इसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं ये बात मुझे खलती नहीं क्योंकि हूं तुम्हारा और तुम्हारे होने में सम्राट हूं तुम्हारे होने में सारा साम्राज्य मेरा है अधम कमीन जाति मतहीना बहुत गिरा हूं पापी हूं मुझसे बुरा आदमी खोजना कठिन है बुरे को खोजने जाता हूं तो मुझसे बुरा नहीं पाता जाति मतिहीना मेरी बुद्धि है ही नहीं मान ही लो कि मैं मतिहीन हूं कबीर ने कहा ना कि कभी कागज हाथ से छुआ नहीं मसी कागज छुओ नहीं कभी स्याही हाथ में ली नहीं कभी ने यह भी कहा लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात तो न शास्त्र जानता हूं न बहुत ज्ञानी हूं न पांडित थे कुछ पक्का मान लो कि मतिहीन हूं लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है फिर भी मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो तुम तो हो सिरताज हमारा और तुम हो हमारे सिर पर बस इतना बहुत है न बुद्धि चाहिए न श्रेष्ठ कुल चाहिए न धन चाहिए न पद चाहिए तुम मिले तो सब मिला प्रेम की भाल कलेज पोई जिसने भी प्रेम की भाल को कलेजे में उतर जाने दिया वो ना कुछ से सब कुछ हो जाता है शून्य से पूर्ण हो जाता है विकल वेदना से व्याकुल मन तुम्हें पुकार उठा है आज न जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है सोती व्यथा जगी अंतर में नव संदेश मिला है सुनकर मृदु झनकार हृदय में मादक सोम घुला है युगल पुष्प अवगुंठित कर से सौरभ युक्त खिला है रजत चांदनी के प्रकाश में अंधा तिमिर धुला है भूले आकर्षण के गाँव में उद्गार उठा है आज न जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है दुंदली प्रतिमाओं ने फिर से आज आवरण खोला बीते मधु क्षण का आलोड़न कुछ कानों में बोला चिर परिचित अनजान हृदय की अठ खेली मुस्काई मुख पवन ले मलय सांत छबि के द्वारे पर आई आमंत्रण के मादक स्वर में नौ गुंजार उठा है आज न जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है मुरझाए फूलों को अली ने फिर वसंत में चूमा खंडरसा अतीत का सपना झंझा बनकर झूमा किसने मन मंदिर के छल से बंद द्वार खोला है मेरी अलसाई आंखों में फिर सपना घोला है स्वर्णिम लहरों में अपनापन हो साकार उठा है आज न जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है मिटो और सुधि जन्मती मिठो और सुरती उठती है मिठो और द्वार खुलता है मिठो और तुम मंदिर में प्रविष्ट हो गए मिठो और आ गया तीर्थ मिठो और वही स्थान काबा है वही कैलाश वही काशी लेकिन अहंकार को लिए तुम जाओ काबा तुम जाओ काशी जहां जो करना हो तीर्थ यात्राएं करो तुम जैसे हो वैसे के वैसे वापस लौट आओगे सुना है मैंने कि कुछ यात्री तीर्थ यात्रा को जाते थे एकनाथ के पड़ोसी भी तीर्थ यात्रा को जाते थे तो एकनाथ ने कहा कि भाई ये मेरी तुम भी इसको भी तुम तीर्थ यात्रा करा लाओ मैं तो जाने से रहा इतनी लंबी यात्रा ना कर पाऊंगा लेकिन मेरी तुम को ही स्नान करवा लाना कम से कम यही पवित्र हो जाए इसी को छाती लगा लूंगा ले गए तीर्थयात्री तुम को हर जगह डुबकी दिलवा दी एक या दस दिलवा दी तुम को डुबकी दिलवाने में क्या दिक्कत घाट घाट तीर्थ तीर्थ सब जगह स्नान करवा के ले आए लेकिन तुम भी कड़वी थी जब ले आए तो तुम भी काटी एक नाथ ने और उनको चखने को थी। थूक दिया उन्होंने कड़वी तुम भी थी कहा कि यह भी कोई चखवाने की चीज थी एक नाथ ने कहा अंधो कुछ तो समझो ये तुम भी कड़वी थी इतने तीर्थ यात्रा कराई इतने गंगा में यमुना में नर्मदा में नमालुम कितनी जगह डुबकी खिलाई ये तक मीठी नहीं हो पाई जरा अपने भीतर देखो तुम्हारा जो कड़वा था वो अब भी कड़वा है असली क्रांति भीतर है बाहर नहीं असली तीर्थ भी भीतर है बाहर नहीं काया का जंत्र दुनिया है तो उनकी भाषा भी दुनिया की है कहते हैं काया का जंत्र काया की धुन की शब्द मन मुठिया और वो जो शब्द सदगुरु से सुना है शून्य में वो जो झंकार वो जो हृदय की वीणा का तार छिड़ गया है शब्दमन मुठिया वह मेरा मुठिया है सुष्मन तांत चढ़ाई और जिसको योगी सुसमना नाड़ी कहते वो मेरी तांत है गगन मंडल में दुनिया बैठा मैं गरीब दुनिया मगर गजब हो गया है कि मैं शून्य आकाश में विराजमान हो गया हूं मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं था काया का जंत्र शरीर की धुनकी थी शब्द मन मुठिया था सुष्मन तांत चढ़ाई मगर मुझ दिनहीन पर भी अपार कृपा हुई क्योंकि हूं तो आखिर राम तुम्हारा तुम न फिक्र करोगे तो कौन फिक्र करेगा तुमने मुझ दुनिया की भी फिक्र की गगन मंडल में दुनिया बैठा गगन मंडल का अर्थ होता है शून्य समाधि जहां सब विचार शून्य हो गए शांत हो गए जब सब वासनाएं छीण हो गई जहां मन रहा ही नहीं जहां कोरा आकाश रह गया जहां निराकार रह गया गगन मंडल में दुनिया बैठा कहते मैं खुद ही चमत्कृं कि मुझ दुनिया को कहां बिठा दिया ये सिंहासन मेरे लिए यह शून्य समाधि मेरे लिए बुद्ध के लिए थी ठीक थी राजपुत्र थे महावीर के लिए भी ठीक थी सम्राट थे राम को भी ठीक होगी कृष्ण को भी ठीक होगी मच मैं तो दुनिया अधम कमीन जाति मतिहीना और मुझे तुमने कहां बिठा दिया अब समझ में आया कि मैं भी आखिर तुम्हारा उतना ही हूं जितना राम जितने कृष्ण जितने बुद्ध जितने महावीर तुम्हारी अनुकंपा में भेद नहीं तुम्हारी करुणा समान बरसती जो भी अपने पात्र को खोल देता वही भर जाता मैं दुनिया भी भर गया गगन मंडल में दुनिया बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई अब मेरे सतगुरु ने मुझे कला सिखा दी क्या कला सिखा दी कि कैसे मिट जाऊं मिटने की कला सिखा दी प्रेम की भाल कले जिपोई सतगुरु के पास एक ही घटना घटनी चाहिए तो ही समझना कि तुम सदगुरु के पास गए सदगुरु के पास होना कोई भौतिक बात नहीं है कि शरीर से पास रहे सदगुरु के पास होने का अर्थ है कि मिट के पास रहे ना हो के पास रहे अपने को पहुंच ही दिया अपने को बचाया ही नहीं अपने को पूरा पूरा चरणों में चढ़ा दिया पान पान हरी कुबुध कांकड़ा सहज सहज झड़ जाई और तब चमत्कारों पे चमत्कार होते मैंने देखे दरिया कहते वो जो कला गुरु ने सिखाई मिटने की उस कला के सीखते ही पान पान हरी कुबुध कांकड़ा पापुरु पे पत्ते अपने आप झड़ने लगे जैसे पतझड़ आ गई हो जिन्हें मैंने लाख लाख बार छोड़ना चाहा था और नहीं छूट पाए थे जिन्हें मैंने तोड़ा भी था तो फिर फिर उगाए थे वे पाप के पत्ते ऐसे झड़ गए जैसे पतझड़ आ गई मेरे बिना मेरे बिना झड़ाए झड़ ज़ड़ गए मेरे बिना काटे कट गए पाप पान पानहरी कुब्ध कांकड़ा दुनिया की भाषा है ये ख्याल रखना मेरे भीतर जो कुबुद्धि का कांकड़ा था बिनौला था वो कहां खो गया खोजे से उसका पता नहीं चलता सहज सहज झड़ जाई मैं तो सोचता था बड़ा श्रम करना होगा मगर सतगुरु ने ऐसी कला सिखाई जड़ ही काट दी पत्ते पत्ते नहीं काटे पत्ते पत्ते जो काटते हैं वे तुम्हें नीति की शिक्षा देते हैं और नीति की शिक्षा से कोई कभी धार्मिक नहीं हो पाता यद्यपि जो धार्मिक हो जाता है वह सदा नैतिक हो जाता है धर्म जड़ को काटता है नीति पत्ते पत्ते काटती नीति कहती क्रोध मत करो लोभ मत करो मगर लोग एकदम से लोभ छोड़ने को राजी नहीं क्रोध छोड़ने को राजी नहीं तो आचारी तुलसी जैसे नैतिक लोग समझाते हैं तो चलो अणुव्रत पूरा नहीं छोड़ता तो थोड़ा थोड़ा छोड़ो अणुव्रत थोड़ा सा क्रोध छोड़ो थोड़ा सा मोह छोड़ो थोड़ा और थोड़ा और धीरे धीरे करके छोड़ देना सब पत्ते एकदम नहीं कटते तो एक काटो एक शाखा काटो फिर दूसरी काटना लेकिन तुम्हें पता है शाखा काटोगे वृक्ष की तो जहां काटोगे वहां तीन शाखाएं निकल आती अणुव्रत साधोगे और महापाप प्रगट होंगे इधर से संभालोगे उधर से पाप बहने लगेंगे जड़ नहीं काटी जब तक तब तक कुछ भी ना होगा पाप पान हरी कुब कांकड़ा सहज सहज जड़ जाए जड़ के कटते ही जड़ क्या है अहंकार जड़ है मैं हूं यह भाव जड़ है सत्संग में बैठने का अर्थ है मैं नहीं हूं ऐसे बैठना बस इतनी सी कला है बस इतना सा राज है कुंजियां छोटी होती हैं ताले कितने ही बड़े हों और कितने ही जटिल हों कुंजियां तो छोटी सी होती ये छोटी सी कुंजी जीवन के अनंत रहस्यों के द्वार खोल देती घुंडी गांठ नहीं पावे एक रंगी हो आई वही दुनिया अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है घुंडी गांठ रहन नहीं पावे ना तो कहीं गांठ रह जाती ना कहीं उलझन रह जाती धागों में सब मिट जाती एक रंगी हुई आई ये जो बहुरंगा मन है यह करूं वह करूं यह भी कर लू वह भी कर लू ये जो हजार हजार दिशाओं में दौड़ता हुआ मन है अचानक एक रंग का हो जाता मैं अपने सन्यासी को गैर एक रंग दे रहा हूं मुझसे पूछते हैं क्या और रंग बुरे हैं नहीं और रंग बुरे नहीं है यह तो केवल सूचक है कि धीरे धीरे एक रंग के हो जाना कोई भी चुन सकता था हरा चुनता वो भी प्यारा रंग है वृक्षों का रंग है सूफियों का रंग है शांति का रंग है शीतलता का रंग है वो भी प्यारा रंग है गैरिक चुना वो सूरज का रंग है आंख का रंग है जिसमें कोई पड़ जाए तो जल के राख हो जाए वो अहंकार को भस्मीभूत करने का रंग है सफेद भी चुन सकता था वो पवित्रता का रंग है निर्दोषता का रंग है कुंवरेपन का रंग है सब रंग प्यारे काला भी चुन सकता था वो गहराई का रंग है असीमता का रंग है शाश्वतता का रंग है प्रकाश तो आता जाता है अंधेरा सदा रहता है प्रकाश के लिए तो ईंधन की जरूरत पड़ती बाती लाओ तेल लाओ अंधेरे के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती न बाती की न तेल की अंधेरे को बनाने नहीं पड़ता वह है ही प्रकाश आता जाता है अंधेरा सदा है तो काला रंग भी चुन सकता था मगर एक रंग चुनना था ताकि भीतर तुम्हें स्मरण बना रहे कि मन बहुरंगी है सतरंगी है इसे एक रंगी कर देना इसे एक रंग में रंग देना है फिर गहरी ही चुना क्योंकि वो चिता का रंग है आग का रंग है और सत्संग तो चिता है वहां मरना सीखना है मरने की कला सीखना है प्रेम की भाल गले जिपोई वहां प्रेम की ज्वाला में भस्मीभूत हो जाना सीखना है एक रंग हुआ भरा हरी चोला हरी कह कहा दिलाऊं दरिया कहते हैं और जिस दिन मैं एक रंग हुआ उसी दिन मेरे भीतर हरी ही हरी भर गया जब तक मैं बटा था हरी का पता ना था जब मैं अनबटा हुआ अखंड हुआ एक हुआ तत्क्षण वह अखंड मुझ में उतर आया एक रंग हुआ भरा हरी चोला तो पूरे देह में तन प्राण में हरी ही हरी भर गया हरी कहे कहा दिलाऊं और फिर हरी मुझसे कहने लगे क्या चाहिए बोल क्या दिला दूं अब ये भी कोई बात हुई अब तो पाने को कुछ रहा नहीं यही तो मजा है जब पाने को कुछ नहीं होता तब परमात्मा कहता है, बोलो क्या चाहिए भिकमंगों को परमात्मा कुछ नहीं देता सम्राटों को सब देता है उससे दोस्ती करनी हो तो भितमंगापन छोड़ना पड़ता है इसलिए तो इस देश ने सन्यासी के लिए स्वामी नाम चुना स्वामी का अर्थ होता है मालिक सम्राट मांगकर नहीं कोई उसके द्वार तक पहुंचता मांगने में तो वासना है जहां तक मांगना है वहां तक प्रार्थना नहीं है जहां तक मांगना है वहां तक संसार जहां सब मांगना छूट गया जहां कुछ मांगने को नहीं वहां अपूर्व घटना घटती परमात्मा कहता बोलो क्या चाहिए कबीर ने कहा है कि मैं हरि को खोजता फिरता था और मिलते नहीं थे और जब से मिले हालत बदल गई अब मेरे पीछे पीछे घूमते कहत कबीर कबीर कहां जा रहे कबीर क्या चाहिए कबीर अब मैं लौट के नहीं देखता क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं अभी और एक झंझट का प्रश्न खड़ा करते हैं क्या चाहिए न मांगू तो भी शोभा नहीं देता न मांगू तो ऐसा लगता है कहीं अशिष्टाचार ना हो सो मैं भागता हूं और वे मेरे पीछे पड़े हैं कहत कबीर कबीर कहां जा रहे रुको कुछ ले लो एक रंग हुआ भरा हरी चोला हरी कहे कहा दिलाऊं मैं ना ही मेहनत कर लो भी वो कहते मुझे कोई लोभ नहीं है मुझे अब कुछ चाहिए नहीं है बक्सो मौज भक्ति निज पाऊं अब अगर नहीं ही मानते हो और कुछ मांगना ही है मांगना ही पड़ेगा जिद पर ही पड़े हो तो इतना ही करो कि मेरी भक्ति बढ़े और बढ़े कि मेरी मौज और बढ़े इतनी बढ़े इतनी बढ़े कि निच को पाल लू इस संसार में सब स्वप्नबद्ध है सिर्फ एक तुमको छोड़कर इस संसार में सब दृश्य झूठे सिर्फ एक दृष्टा को छोड़कर दीपक की लव कांपी पर्दों में लहर पड़ी शीशे में अनजाने तन के आभास हिले अनदेखे पग में जादू के झप, छमके कालीनों में ऊनी फूल दबे और खिले थांप पड़ी पहले कुछ तेजी से फिर थमके किसने छेड़ी पिछले जन्मों में सुने हुए एक किसी गाने की पहली रंगीन कड़ी अगहन के कोहरे से निर्मित हल्के के टोने सहसा जैसे कमरे में घूम गए हाथों में ताजी कलियों के कंगन खनके कंधों पर वेणी के फूल सांप झूम गए दीपक के हिलते आलोकों को छेड़ गई चम्पे की लहराती बाहें बड़ी बड़ी इन बहकी घड़ियों की गहरी बेहोशी में जाने कब रात हुई जाने कब बीत गई मन के अंधियारे में उभरे धीमे धीमे रंगों में द्वीप नए वाणी की भूमि नई नई मणियों के कूल नए जिन पर हम भूल गए लक्षहीन यात्राओं को लक्षहीन यात्राओं की वह सुनसान घड़ी नर्तन यह खींच कहां मुझको ले जाएगा क्या ये सब पिछली तत्व रेखाएं छूटेंगी या दीपक गुल होगा उत्सव थम जाएगा गीतों की सब कड़ियां सिस्की में टूटेंगी जाने क्या होना है सच है या टोना है या यह भी खोना है छलना की एक लड़ी पर्दों में लहर पड़ी दीपक की लौकां भी यह संसार बस ऐसा है जैसे पर्दों में लहर पड़ी दीपक की लौका भी और दीवार पर छायाएं कब गई बस इतना बस इससे जरा ज्यादा नहीं यह मांगने योग्य क्या है सिर्फ एक निजता सत्य है सिर्फ एक आत्मा सत्य है सिर्फ एक साक्षी सत्य है परमात्मा अगर कहे मांगो तो बेचारा भक्त मांगे तो क्या मांगे इतना ही मांगता है बक्सो मौज भक्ति निच पाऊं कृपा करी हरि बोले बोलेबानी तुम तो हो ममदास और जब तुम चुप हो जाओगे तब परमात्मा बोलता है जब तक तुम बोलते हो तब तक वह चुप या शायद बोलता है लेकिन तुम्हारे बोलने के कारण तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता कृपा करी हरी बोलेबानी तुम तो हो ममदास दरिया कहे मेरे आत्म भीतर मे राम भक्ति विश्वास जैसे ही इतनी सी बात कह दी कि तुम मेरे दास हो तुम मेरे हो तुम मेरे अंग हो कि तुम मेरी ही एक किरण हो कि मेरी ही एक गंध हो कि बस सब हो गया दरिया कहे मेरे आत्म भीतर मिलो राम भक्ति विश्वास उस घड़ी श्रद्धा जन्मी उस घड़ी जाना परमात्मा है परमात्मा प्रमाणों से नहीं जाना जाता कोई प्रमाण नहीं परमात्मा का सिवाय समाधि के अनुभव की छू गई है ज्योति मुझको मोम सा में गल रहा हूं मुझ पर असर होता नहीं था मैं कभी पाषाण सा था मैं समंदर में पड़ा बहता बर्फ चट्टान सा था एक दिन किरने पड़ी सिर पर अचानक जल रहा हूं यह बड़ी कड़बी बड़ी मीठी बड़ी नमकीन भी है इस जलन में अमृत रस है साथ ही रस हीन भी है हाथ पकड़ा है किसी ने और मैं भी चल रहा हूं छू गई है ज्योति मुझको मोम सा में गल रहा हूं परमात्मा तुम्हें छुए इतना उसे अवसर दो इतना कम से कम अपने भीतर द्वार दरवाजा खुला रखो कि उसकी धूप आ सके उसकी हवा आ सके कि उसका स्पर्श तुम्हें मिल सके फिर से सब जो तुम जन्मों जन्मों चाहे थे मांगे थे कल्पना की थी घटना शुरू हो जाता है और जिसने उसे जाना क्षण भर को भी जाना फिर लौटने का कोई उपाय नहीं फिर तो मस्त मगन हो उसके गीत गाता है चांद अगर मिल सका ना मुझको क्या होगा सारा उजियारा रूठ गए यदि तुम ही मुझसे फिर जीवन का कौन सहारा मैंने तो जीवन नौका की सौंपी है पतवार तुम्ही को पार लगाओ या कि डुबा दो सारा है अधिकार तुम्ही को सागर बीच कह रहे मुझसे मैं तेरे संग अब न चलूंगा संभव नहीं हमारा मिलना इसलिए अब मिलन ना सकूंगा माना चाहे मधुर सा सपना माना मिलन असंभव अपना लेकिन तुम्हें छोड़ दू कैसे तुम ही भंवर हो तुम ही किनारा मेरे नैनों के दीपक में ज्योति तुम्हारी ही पलती आशाओं की बाती बनकर याद तुम्हारी ही जलती भूल नहीं पाता दो पल भी स्मृतियों की जलन चुभन को आलिंगन का बंदी ग्रह बाता है अब मेरे मन को इसमें कुछ अपराध न तेरा इसमें कुछ अपराध न मेरा इसमें कुछ अपराध न तेरा मेरे ही अंतरमन को जब भाता कारागार तुम्हारा तुम ही तो मेरे गीतों में कलित कल्पना की काया हो कंपिस्सी कोमल भावों में अनुभावों की अनु हो तुम ही काव्य की अमर प्रेरणा तुम ही साधना का साधन हो तुम ही शब्द हो तुम्ही पंक्ति हो तुम्ही सरस्वर आराधन हो तुम ही सुधा में अमर प्रीति हो तुम ही मिलन का मधुर गीत हो बिना तुम्हारे रह जाएगा मेरा भाव सिंधु ही खारा चांद अगर मिल सका ना मुझको क्या होगा सारा उजियारा रूठ गए यदि तुम ही मुझसे फिर जीवन का कौन सहारा और अभी परमात्मा तुमसे रूठा है क्योंकि तुम परमात्मा से रूठे हो तुम परमात्मा की तरफ पीट किए खड़े हो और इसलिए कितना ही उजाला हो तुम्हारी जिंदगी अंधेरी रहेगी अंधेरी ही रहेगी उस चांद को पाए बिना कोई उजाला काम का नहीं उस परम धन को पाए बिना सब धन व्यर्थ उस परम पद को पाए बिना सब पद व्यर्थ परमात्मा परम भोग है उसको पाए बिना सब भोग भोग के धोखे हिम्मत करो साहस करो एक दिन ऐसी घड़ी आए कि तुम भी कह सको गंगन मंडल में धुनुआ बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई आ सकती घड़ी तुम्हारा अधिकार है तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना है अभी बीज है माना मगर बीज कभी भी फूल बन सकते हैं, और जब तक अमृत की वर्षा हो और तुम्हारे बीज भीतर खिल के कमल ना बन जाएं, तब तक बैठना मत तब तक चलना है तब तक चलते ही चलना है याद रखना अमी झरत बिकसत कमल अमृत झरे और कमल खिले यह गंतव्य है आज इतना है